शिवपुराण रुद्र संता आप यज्ञों के अज्ञान में बंधन के नाश की हेतु होता ब्रह्म विद्या है फिर मुझ जैसी नारियां आपके प्रभाव का क्या वर्णन कर सकती है अथर्ववेद की जो हिंसा मारण आदि का प्रयोग है वह आप ही हैं देवी आप मेरे अभिष्ट फल को सदा प्रदान कीजिए भावहीन आकार रहित तथा अदृश्य नृत्यानित्य तन्मात्राओं से आप ही पंचभूतों के समुदाय को संयुक्त करती है आप ही उनके शाश्वत शक्ति हैं आपका स्वरूप नित्य है आप समय समय पर योग युक्त एवं समर्थ नारी के रूप में प्रकट होती है आप ही जगत की योनि और आधार शक्ति हैं आप ही प्रकृत तत्वों से परे नित्य प्रकृति कही गई है जिसके द्वारा ब्रह्म के स्वरूप को वश में किया जाता है वह नृत्य विद्या आप ही हैं माता आज मुझ पर प्रसन्न होइए आप ही अग्नि के भीतर व्याप्त दाहिका शक्ति है आप ही सूर्य किरणों में स्थित प्रकाशिका शक्ति है चंद्रमा में जो अहलादिका शक्ति है वह भी आप ही हैं ऐसे आप चंडी देवी का मैं स्तमन और वंदन करती हूँ आप स्त्रियों को बहुत प्रिय हैं और सुरेता ब्रह्मचारियों की धीयभूता नित्या ब्रह्मशक्ति भी आप ही हैं संपूर्ण जगत की वांछा तथा श्रीहरी की माया भी आप ही हैं जो देवी इच्छा इच्छानुसार रूप धारण करके सृष्टि पालन और में ही हो उन कार्यों का संपादन करती हैं तथा ब्रह्मा विष्णु एवं रुद्र के शरीर की भी हेतु हेतभूता हैं वे आप ही हैं देवी आज आप मुझ पर प्रसन्न हो आपको पुनः मेरा नमस्कार है ब्रह्मा जी कहते हैं नारद मैना के इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गा कालिका ने पुनः उन मैना देवी से कहा तुम अपना मनोवांछित वर मांग लो हिमाचल प्रिय तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांगो उसे मैं निश्चय ही दे दूंगी तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अधेय नहीं है महेश्वरी उमा का यह अमृत के समान वसुर वचन सुनकर हिमगिरि कामिणी मैना बहुत संतुष्ट हुई और इस प्रकार बोली शिवे आपकी जय हो जय हो उत्कृष्ट ज्ञान वाली महेश्वरी जगदम्बिके यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ तो फिर आपसे श्रेष्ठ वर मांगती हूँ जगदम्बे पहले तो मुझे सौ पुत्र हो उन सब की बड़ी आयु हो वे बल पराक्रम से युक्त तथा तो रिद्ध सिद्धि से संपन्न हो उन पुत्रों के पश्चात मेरे एक पुत्री हो जो स्वरूप और गुणों से सुशोभित होने वाली हो वह दोनों कुलों को आनंद देने वाली तथा तीनों लोकों में पूजित हो जगदम्बी के सिवे आप ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री तथा रुद्रदेव की पत्नी होइए और तदनुसार लीला कीजिए ब्रह्मा जी कहते हैं नारद मीना की बात सुनकर प्रसन्न हृदया देवी उमा ने उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए मुस्करा कहा देवी बोली पहले तुम्हें सौ बलवान पत्र प्राप्त होंगे इनमें भी एक सबसे अधिक बलवान और प्रधान होगा जो सबसे पहले उत्पन्न होगा तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हो मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में अवतीर्ण होंगी और समस्त देवताओं से सेवित हो उनका कार्य सिद्ध करूंगी ऐसा कहकर जगद धात्री परमेश्वरी कालिका शिवा मेढिका के देखते देखते वहीं अदृश्य हो गई साथ महेश्वरी से अभीष्ट वर पाकर मेनका को भी अपार हर्ष हुआ उनका तपस्या जनित सारा क्लेश नष्ट हो गया मुने फिर काल क्रम से बेना के गर्भ रहा और वह प्रतिदिन बढ़ने लगा समय अनुसार उसने एक उत्तम पुत्र को उत्पन्न किया जिसका नाम मैनाक था उसने समुद्र के साथ उत्तम मैत्री बांधी वह समुद्र परवश नाग बंधुओं के उपभोग का स्थल बना हुआ है उसके समस्त अंग श्रेष्ठ हैं हिमालय के सौ पुत्रों में वह सबसे श्रेष्ठ और महान बल पराक्रम से संपन्न है अपने से या अपने बाद प्रकट हुए समस्त पर्वतों में एकमात्र मैनाक ही पर्वतराज के पद पर प्रतिष्ठित है